इस साल हम लगातार सु, शिवसूत्र जनवरी से अब तक पढ़ते आए हैं। जनवरी के अंतिम गुरुवार सामने हमने शिवसूत्र की पढ़ाई शुरू की थी और करीब चार से छह हफ्तों में हो सकता है हम शिव सूत्र का एक पहला वचन पूरा हो जाए जब हमको ये आदि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 इस बात की सार्थकता है कि हम ये पढ़ रहे हैं। अपने आप कुछ होता है और जागरूकता से वो कई गुना ज्यादा तेज हो जाता है। अब जैसे हम इसके अंतिम चरण में हैं, अब तक आधे से ज्यादा आणु उपाय भी पढ़ चुके हैं। हम अब इस स्थिति में हैं कि अपना आकलन कर सकें कि हम किस तरह से अब इस राह पर चलेंगे और हम जो अंतिम गंतव्य हमारा चैतन्य महात्मा उस अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम कहां से यात्रा शुरू करें यह हमारी पूरी अंतर यात्रा है बाहर इसमें कुछ भी ना करने का है ना बदलने का जो कुछ बदलना है जो कुछ करना है हमको हमारे भीतर करना है हमारी दृष्टि बदलना है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 चाहे हमको गुस्सा ज़्यादा आता है चाहे घणा ज़्यादा होती हो चाहे हमें कुछ बुराइयाँ हो, व्यसन हो सब के पीछे अगर कोई एक कारण है तो वह जागरूकता की कमी जिसे ही इंसान अवेयरनेस में जीना लगता है जागरूकता में जीना लगता है ये कमियाँ अपने आप दूर होने लगती लग बहुत सारी कमियाँ में होती हैं हम कभी आलसी भी होते हैं कभी हमें कुछ गलत आदतें होती हैं कुछ हमारे व्यवहारगत समस्याएं होती हैं इन सब समस्याओं के पीछे मात्र एक ही अगर कारण परम कारण खोजें कि इन सबके पीछे क्या है सचमुच में हम बेहोशी में जीते हैं। अगर हम जागरूकता से जिए आसानी से मच्छे तो कर सकते हैं वरना हम खुद को देखकर समझ सकते हैं कि हम किसी नादाने किसी बेहोशी जब हम किसी अंधेरे से बाहर आते हैं तभी हमको उजाला अंधेरे में रहते रहते ऐसा लगने लगता है कि अंधेरा ही हमारी नियति है और यही हमारा जीवन है लेकिन ऐसा नहीं है ये हमारे अपने पसंद पर निर्भर करता कर पसंद उजाले की है तो हम उस अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं है हमको अपनी यात्रा कहां से शुरू करनी है अब हमको खुद इसको तय करना है कैसे नजर बदलें कैसे अपने व्यवहार को देखें कैसी अपनी जागरूकता बढ़ाएं और ऐसा नहीं है समय समय पर हमारे शिवसूत्र के अध्ययन के दौरान लगातार हमको प्राय टिप्पणियां या टिपी गई आसानी से कर सकें इसका मार्गदर्शन सत्य मिलता गया और भी जब हम एक अध्ययन पूरा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे इसको हम समग्रता से लें शिवसूत्र को जाए जैसे एक एक सूत्र लेने के और हम कुछ हफ्तों तक इस तरीके से चर्चा करेंगे जो एक भाषण की तरह नहीं होगा इसमें कुछ इंटरेक्शन होगी प्रश्न उत्तर होंगे अपनी समस्याएं हम आपस में डिस्कस करेंगे तो जैसे हमारा ये शिव सूत्र का पहला वाचन पूरा होता है कि हम इस पूरे शिव शिवशास्त्र को समग्रता से एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक सूत्र के बजाय इसके प्रायोगिक महत्व को ज्यादा समझेंगे उसके मार्गदर्शन को ज्यादा समझेंगे जब हम इसमें अपनी शिवदृष्टि का विकास कर सकते असंभव कुछ भी नहीं है एक ही जीवन में बुद्ध भी बने हैं एक ही जीवन में महावीर भी बने हैं एक ही जीवन में कृष्ण भी जिए हैं और एक ही जीवन हमको भी मिला है किसी को कम ज्यादा नहीं मिला इनको अपना जीवन को अगर वास्तव में सार्थक बनाना है स्वयं जागरूक बनना पड़े अगर हमें कुछ भी गलती है खराबी है कमी है तो उसकी मात्र एक कारण जागरूकता जागरूकता बढ़ाई तो समस्याओं का अब इस अंतिम चरण हम पढ़ते पढ़ते समझने की स्थिति में आ गए कि हम कहाँ खड़े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 अगर हमको अपनी चेतना में भी अभी संशय है अभी हम ये समझते हैं कि इस चमड़ी के भीतर हम हैं ये मन बुद्धि अहंकार ही मेरा अपना परिचय है तो हम आणवोपाय से शुरू कर सकते हैं आणवोपाय धीमे धीमे आपकी अहंता इस मन बुद्धि अहंकार इस शरीर और इंद्रियों से हटाके आपकी चेतना तक ले जाते आपकी अहंता का मतलब होता है आपका अपना विमर्श आपका अपना स्वयं का परिचय स्वयं के साथ जो है उसी को विमर्श बोलते हैं उसी को अहंता बोलते हैं आप अपने आप को किस रूप में जानते हैं एक सामान्य व्यक्ति स्वयं के मन स्वयं के अहंकार स्वयं की बुद्धि और शरीर और इतना ही नहीं उसकी ट्रेनिंग उसकी योग्यता उसके धन दौलत मकान जात समाज उम्र इन सबसे वो अपनी अहंता को जोड़ता है कि मैं समाज का हूँ इस उम्र का हूँ इतना पढ़ा लिखा हूं समाज में मेरी यह स्थिति है ये उसके सारे सापेक्षिक परिचय हैं वो समाज में अपनी स्थिति को अपनी वास्तविक सत्य समझ लेता है वो ये समझ लेता है यही मेरा अंतिम सत्य है और तभी वो हम बोलते हैं आत्मा चित्तम, क्या वो उसी मन के ऊपर जो रंग मन के रंगमंच पर जो कुछ खेल हो रहा है उसको वो ये मान लेता है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 आप चाहे कुछ पढ़ो आण वो पाए शक्तो पाए सभी में शांव पाए का समावेश है क्योंकि हमारा अंतिम गंतव्य तो वही है जैसे यहां पर आया प्राण समाचार है समदर्शन यानी जब चेतना समझ में आ जाती है चाहे वो समाधि के समय में ध्यान के समय में शांत चित्तता के समय में समाधि के समय में समझ में आ जाती है तो जैसे ही वो योगी अपनी चेतना को बाहर प्रसारित करता है यानी अभी वो आत्मकेंद्रित समाधि में हम आत्म आत्मकेंद्रित अपनी केंद्रियों को अंतर्मुख कर लेते तो हैं बाहर की आवाज तो बाहर के में अंदर का नाम सुनाई देते हैं तो बाहर के दृश्य भी सुनाई देते हैं दिखाई देते हैं अंदर का दृश्य दिखाई देता है अंतर यात्रा जब हम हैं उस समय हमको अपनी चेतना का अनुभव होता है लेकिन जब हम उस समाधि से बाहर आते हैं अगर हम यहाँ पर ईमानदारी से आधे घंटे अभी बीस मिनट जो भी हमारा समय है हम जितनी देर तक शांत चित रहे हैं। मन हैं। और सत्य में अगर हम अपने स्वरूप को खोजें तो हमको वो चैतन्य स्वरूप समझना है प्राण को ऊर्जा देने वाला इस मन को बुद्धि अहंकार शरीर इन सबको पालने वाला इन सबको ऊर्जा देने वाला इन सबका स्वामी मेरी अपनी सीमित चेतना है और उस चेतन को समझ आ जाए तो हम उस चेतना का चेतना से एकीकरण का प्रयास कर सकते हैं और वही हो पाए। और शामो हो पाए के शिखर पर साधक पूरे विश्व को अपने स्वयं के विकसित स्वरूप के रूप में देखता है उससे हमको यहां पर भी स्वशक्ति प्रचो से विश्व ये यहां यह पाए पढ़ रहे हैं लेकिन जैसे जैसे हमको समझ में आने लगती है जैसे जैसे माणू उपाय में प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो वो यहां से सीधे सीधे हमको शां्भ उपाय के बारे में बता रहे हैं तो शक्ति प्रचोय से विश्व प्रचय का मतलब होता है खिलना अनफोल्डिंग जब मेरी अपनी शक्ति खिलने। जैसे युवा हो जाता वैसे मेरी शक्ति खिलती है विकसित होती है फोल्ड होती है उसी का नाम विश्व है वो विश्व बन जाती है मतलब विश्व में और मेरी अपनी शक्ति में कोई विश्व क्या है मेरी अपनी शक्ति का विकास है स्वशक्ति प्रचार विश्व वही विश्व है जो मेरी अपनी शक्ति जैसी हमको की अवस्था है तो गुरु को बहुत करा है जल्दी है तो बहुत क्षण उपाय समझ में आ जाए क्यों जहां कहीं भी हैं जाना तो वहीं पे है हमने पिछली बार पढ़ा था क वर्गाशु माहेश्वराद्या पशु मात्र पशु की जननी माहेश्वरी शक्तियां हैं जो पहले दो गुनी होती है अवर्गादि और फिर क वर्गा से आठ गुण आठ गुल नौ गुनी हो जाती है पहले दो होती है स्वर और व्यंजन के रूप में स्वर जो है वो बीज है व्यंजन योनी है और इनके संसर्ग से पूरा संसार विकसित होता है यही मात्र है और मात्र की शक्तियां संसार की जन्म नहीं है और जन्म क्यों कही जाती है क्योंकि संसार का जन्म इन्हीं से होता है संसार का कैसे जन्म होता है कि आपके भीतर भी एक संसार है एक बाहर संसार है और ये जब तक दोनों इंटरेक्ट नहीं करते तब तक द्वेत बना नहीं रह सकते जैसे ही आपको कोई बात कही जाती हो उसमें शिव शक्ति के दर्शन होते ही द्वेष समाप्त हो जाता है लेकिन आपके अंदर उसकी प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है रिएक्शन खड़ी हो जाती है क्योंकि अंदर भी पचास रुद्र बैठे हैं जैसे बाहर पचास है पचास रुद्र बाहर छह तक ऐसे ही पचास रुद्र आपके अंदर है तो ये शक्तियां आपको सतत संसार के खींचने के लिए प्रतिबद्ध है कटिबद्ध है और कैसे भी इसकी मुक्ति नहीं होने देना है तो यहाँ पर अज्ञाता माता यानी वो शक्ति जो आपकी अपनी शक्ति है जो आपके वास्तव में आपके आधीन है वो माया की वजह से आपको भयंकर स्वरूप की दिखाई देती वो आप नहीं समझ पाते है कि मेरी अपनी ही शक्ति है और वो आपके सिर पर खड़ी होके ब्रह्मरंद्र का मार्ग रोकते वो अज्ञा माता अज्ञाता माता के रूप में एक ब्रह्म पाश खड़ी होती है और आपको पाशबद्ध यानी पशु बनाए रखती है इसलिए उसको पशु मातर बोलते हैं पशु की माँ पशु की जननी वो आपके रंध्र में खड़ी है और उसके आसपास उसकी आठ सहचरियां खड़ी है ये आठ सहचरियां क्या है ये आठ पुरियाक है मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस और गे पुर्याष्टक है पुरियाक प्रतिनिधि है कवर्ग च वर्ग ट वर्ग तवर्ग पवर्ग ये जो हमारे पुरियाक है प्रतिनिधित्व तो यह आठ पुरिया आठ इनकी माताएं हैं इनको माहेश्वरी शक्तियां ये शक्ति आपके मुख्य का मार्ग रुके क्योंकि तो जब भी आप चाहोगे कुछ करना विपरीत दिशा में प्रलोभन पक्का है ये सब हम इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि हम जब भी कुछ करना चाहते हैं हमको विपरीत दिशा का प्रलोभन प्रबलता से प्राप्त होता है और जितने प्रबलता से हम इधर बढ़ने की कोशिश करेंगे उससे ज्यादा प्रबलता से हमको प्रलोभन प्राप्त होता है और हम सोचते हैं चलो इसको निपटा लें फिर मतलब हमने अपनी प्राथमिकता संसार को दे दी और हमने अपनी प्राथमिकता अपने जीवन को या हमारे अपने कल्याण को परमार्थी तो हम जब तक प्राथमिकता की लिस्ट में अपने परमार्थ को नहीं रखेंगे तब तक यह संभव नहीं है क्यों नहीं संभव है कि जितनी मात्र माताएं हैं जो पशु के जन नहीं है वो आपको नाक में नकेल डाल के वापस संसारित करते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 जिसको हम मात्रा बोलेंगे आपके लिए पूरा संसार एक मात्रा है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है क्योंकि आप खुद सब्जेक्ट हो और बाकी दुनिया ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में जब स्वप्रत्यय संधाने अपनी चेतना को जोड़ोगे सच्चा आई जो पहले आप कौन सा आई पहचानोगे कि मैं कौन हूं यह पहचान दिया कि मैं चेतन स्वरूप हूं प्राण को प्राण देने वाला मैं हूं श्वास को प्राण देने वाला मैं हूं इस शरीर की हलचल पैदा करने वाला मैं हूं इस मन को चंचल बनाने की शक्ति मैंने ही दी है उस बुद्धि को सोचने की शक्ति मैंने ही दी है और मैं अकेला वो हूं जो मन बुद्धि प्राण तन इन सबका स्वामी हो इन सबका मालिक हो तब जब मैं अपनी चेतना को पहचानता हूं इसको बोलते हैं रियल आई या वास्तविक आई इस वास्तविक मय को जब वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से जोड़ता है उस समय नष्ट से पुनरुत्थान हम जो खो गया वापस मिल जाता है क्या खो गया था जागते से हम उस तूर्य का आनंद खो गया था निंद्रा में तूर्य का आनंद खो गया था स्वप्न में उस तूर्य का आनंद खो गया था तो ये जो नष्ट हो गया था हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि नष्ट हो गया था हम कहते मिला ही नहीं उससे पहले नष्ट कैसे हो गया सचमुच मैं में जन्म जात मिला था। हम शिवपुत्र हैं हमको मिला ही हुआ गीता में भी अंतिम अध्याय में कृष्ण जी को क्या बोला अर्जुन लगता मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे स्मृति लौट आई मैंने स्मृति खो दी थी मोह के कारण स्मृति खो दी थी 18वें अध्याय में आखिर आखिर हुआ कि नष्ट मोह मेरा मोह अब आपकी बातों से नष्ट हो गया आपने मुझे जो दर्शन दिया जो समझाया जो विषय रूप के दर्शन दिए उससे मेरा मोह नष्ट हो गया जो ज्ञान पूरा प्राप्त हो चुका था कि नष्ट तो मोह स्मृति लब्ध हुआ स्मृति सचमुच में इस प्रति थी मोह की वजह से वो छुप गई थी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 तभी उन्होंने बोला कि नष्ट मोह स्मृति लद्धर ऐसे ही जो नष्ट हो चुका हमारा तूर्य का अनुभव जागृत स्वप्न सुषुप्ते में तूर्य का अनुभव हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो अधिकार हमको फिर से मिल जाता है पुनरुत्थानम जो खो गया था वो फिर हम, जो नीचे अवर प्रसव से नीचे चला गया था फिर पुनरुत्थानम से फिर ऊपर आ जाता है प्राण समाचार संरक्षण जैसे योगी तो अपनी चेतना को पहचानता है और जब दी दी में चेतना प्रसरित होती तो होना होना में, में, में बाहर की ओर बाहर प्राप्त करना सारी इंडिया देख रही है अंदर से गंद ले रही नाथ कान अंदर की बा... अंदर की भाषा सुन रहे हैं लेकिन अभी जैसे तो वापस संसार में लगती हैं आप लोगों है, के आसपास की बात भी सुनेगी संसार की गंध भी लेगी संसार के दृश्य भी देखेगी संसार का स्वाद भी लेगी संसार का स्पर्श भी करेगी तो ये इंद्रियां जब अंतर्मुखी स्थिति पुनः बाहरमुखी स्थिति में आती है उस समय वो क्या होता है समदर्शनम तब उसको सारा ब्रह्मांड शिव स्वरूप दिखाई देता समदर्शन का मतलब होता है भिन्नता के दृष्टि का समाप्त हो जाना उसी का नाम समदर्शन प्राण समाचार समदर्शन उसकी जो प्राण शक्ति है अंतर्मुखी के उसकी ध्यान की अवस्था में उसकी समाधि की अवस्था में ये हम समाधि और ध्यान की बात क्यों करेंगे हम आण का अध्ययन कर रहे हैं ध्यान इनकी बातें कभी शाप्तोपाय में नहीं होगी शामूह में बिल्कुल भी नहीं होगी लेकिन हम चूंकि यहां पर आणु की बात कर रहे हैं हम उस व्यक्ति को आगे उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल उस स्तर पर है जो अभी अपनी चिंता को भी नहीं समझता तब जब उसको साधना हम सिखाते हैं प्राणायाम पहले बाहरी प्राणायाम इसके पहले हम पढ़ चुके पहले बाहरी प्राणायाम फिर भीतरी प्राणायाम फिर उच्च स्तरीय प्राणायाम तीनों पढ़ाए अपने बाहरी प्राणायाम नाक के द्वारा होता है फिर भीतरी प्राणायाम ना कुंभक करा फिर ना से कुछ हटाया फिर वापस नाभि पर ध्यान केंद्रित करा फिर नाभि से अलाया वास्तविक आसन जब नाभि पर ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो जाता तो है तो वास्तविक आसन है तो यह हमारा भित्री प्राणायाम है और उसका तो उच्च स्तरीय प्राणायाम है हमने तीनों पढ़े तो इन सबको करने के बाद जब उसको वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है कि मैं कौन हूं सच्चा मैं कह तब तो वो उस समाधि में चला जाता है जब वो शांत चित्त बैठता है ध्यान लगाता है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 कैसे डूब जाता है पिछली बार पढ़ा मग्न प्रविशेत ये अपने मन सहित तो वो डूबके लगा देता है अपने वास्तविक मय में, में। मग्न स्वच्छतेन प्रविषेद पिछली बार पढ़ा था अपन वो अब जब उस स्थिति से वो बाहर आता है तो प्राण समाचार प्राण जब बाहर फैलते हैं अभी तक अंदर थे अब बाहर फैलते हैं आंखें बाहर आ कान बाहर आ गया बाहर आ इस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 और ऐसा व्यक्ति जो बाहर सम दर्शन करना शुरू कर देता है शिव तुल्य जाए थे वो शू के बराबर का हो जाता है शिव तुल्य हो जाता है शिवो जाए नहीं बोलते शिव तुल्य हो जाए थे इसका पिछले पापा ने समझ लिया था क्यों नहीं बोलते हैं शिव जाए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 अभी आपका प्रारब्ध भोग बाकी है तो उस प्रारब्ध भोग के लिए आप श्यूतुल्य हो गए अब आप शिवतुल्य हो गए लेकिन इस श्यूतुल्यता के बाद शरीर छोड़ते ही शिव हो जाए थे शिव हो जाते हैं शिव में विलीन हो जाते हैं इस समय आप कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय इसके कि इसका कैसे समझ लें कि एक इंजेक्शन की शीशे में डिस्टल वाटर रखा है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 शरीर कुछ हमारी बुद्धि कुछ हमारी अकल कुछ हमारी पहचान कुछ हमारी जात कुछ समाज कुछ देश राष्ट्रीयता सब कुछ हो जाएगी जब हम इस शरीर को त्याग देंगे तो इसको त्यागने के पहले अगर हमने अपना पुरियाक समाप्त कर लिया अपनी वास्तविकता पहचान ली तो ये नष्ट होना वास्तविक नष्टता हो जाएगी है ना क्या हो जाएगा अब पुनर्जन्म की संभावना समाप्त हो जाएगी विद्या अविनाशे जन्म विनाश यह विद्या अगर यह भावना यह दृष्टि, यह समदृष्टा, समदर्शन अगर बना रहता है तो जन्म विनाश फिर इसके बाद में पुनर्जन्म का नाश हो जाता है क्योंकि अब हम जीते जी उस शिशु को हमने समुद्र में डाल दिया है अब एक अंतिम स्थिति बची है कि वह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 हम कहते हम ग्यारस करते हैं बोलते हम तो तीरथ जाते हैं हम तो निर्जला व्रत करते हैं तो ये व्रत अब योगी के कौन से व्रत हैं पानी पीना लेटिन जाना नहाना, सोना सोना भी उसका व्रत है नहाना भी उसका व्रत है दिन देन दिन-ए-दिन के जो कर्म हैं जिसको वृत्ति बोलते शरीर की वृत्तियां शरीर की वृत्तियां क्या है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 स्वरूप बदल गया अब वो नहाता है सोता है भोजन करता है झाड़ू लगाता है यही उसका व्रत है तो शरीर की वृत्तियां ही अब उसके व्रत हैं शरीर वृत्तिर व्रतम शरीर की वृत्तियां ही उसका व्रत है यहां पर एक चीज स्पष्ट दिख रही है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 जो संसार हिंदुस्तान के नियम बनाती है। ऐसे ही ब्रह्मांड की भी तो कोई नियामक संस्था है जो नियम बनाती है, और वो नियमों से ऊपर है वो उन नियमों से कभी बंधी नहीं हो सकते नियमों से कौन बनता है जो उस नियामक की स्थिति से नीचे है हम पशु की स्थिति में नियमों से बंधे रहते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है अब यहां पर कितनी सुंदर बात है अब इस स्थिति में शरीर वृत्ति वतम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 कुछ भी गंतव्य नहीं है कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है उसके लिए उसके लिए शरीर वृत्ति व्रत उसके लिए अपने शरीर का निर्वाह करना ही उसका सबसे बड़ा और एकमात्र व्रत है क्योंकि वह वो शिव के स्तर का हो गया है अब वो इन संसार के लिए जो नियम बनाए गए हैं झूठ मत बोलो सुबह उठ के नहाओ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 न तो उसके लिए कोई नियम है न उसके लिए कोई कर्मफल कर्मफल ज्ञान प्राप्त होते ही शिवावस्था होते ही समाप्त तो हो गए। क्यों कर्मों की क्या क्षमता कि वह शिव को लिप्त हो क्या शिव को कोई कर्म लिप्त हो सकते? शिव शिवावस्था में कोई कर्म लिप्त नहीं हो सकते क्योंकि वो ब्रह्मांड का सर्वोच्च केंद्र है सर्वोच्च सत्ता है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 और आ भी गया तो क्या फर्क पड़ना है किसको नुकसान हो चलो मेरे को ये घुटना ज्यादा पसंद अब क्या कर लोगे तुम सारी दुनिया को क्या लेना देना ऐसे ही उसके लिए कोई भी चीज जो, जो बोलता है उसका जो बोलता है वो शेवावस्था से उसकी आत्मा से जो अंतरात्मा से जो बात निकलती है जो वाणी निकलती है वह वाणी सचमुच में हमारी सांसारिक राग और सांसारिक वासनाओं से मुक्त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 अगर वो बिनिया को आज समाप्त कर दे तो, तो आप क्या कर लो उसकी फ्री विल है फ्री विल का मतलब होता है स्वतंत्र इच्छा उस इच्छा का कोई विरोधी नहीं लेकिन उस इच्छा में स्वार्थ हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता कि स्वार्थ तब होता है जब कुछ ऐसा हो जो मेरे खिलाफ भी हो सारी दुनिया ही मैं हूं फिर मेरा स्वार्थ क्या हो सकता है मेरा स्वार्थ तो तुमसे पैसे छीनने का हो सकता है क्योंकि वो तुम्हारे जेब में मेरे काम में नहीं आ रहा मैं ले लूंगा तो मेरे काम में आएगा लेकिन सारी जेब जब मेरे हो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 हमारे साथ गलती यही होती है कि हम सांसारिक इन्वेस्टमेंट हैं उसको एक ऐसी अंधी प्रतिस्पर्धा में धकेल देते हैं बच्चे को क्योंकि उस बच्चा कभी जीवन भर उससे वापस नहीं आ पाता और उस प्रतिस्पर्धा में इतनी तेजी से भागता है वो आपको भी भूल जाता है आपको भी पीछे छोड़ देता है बहुत उदाहरण बता दू हम आपको अपने आस के जिनके इकलौते बच्चे अमेरिका में बसे हैं और वो यहां पर बुढ़ापे में ये रोना रोते कि हमने उसके लिए क्या नहीं किया और अब देखो ना तो वो यहां आता ना हमको वहां बुलाता हाँ। और अब हम क्या करें ये बेड इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारा क्योंकि तुमने इन्वेस्ट किया उसको प्यार थोड़ी दिया था उसको एक प्रतिस्पर्धा में डाल दिया था और हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को प्रतिस्पर्धा में डाल देते हैं, कि बस एकमात्र तो फर्स्ट बन जा फर्स्ट आ जाए क्लास में नंबर अच्छे लिया उसको हमको इसकी कोई चिंता नहीं कि वो अच्छा इंसान बने उसको ज्ञान मिले नहीं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 बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो पकड़ा मैंने वहां से जाके धामनौद के लिए बस पकड़ी थी धामनौद से मैंने इंदौर की बस पकड़ी और इंदौर से फिर मैंने बंबई की बस पकड़ी वहां से मेरे को अमेरिका का प्लेन मिला तो फाइनल प्लेन में बैठ गया मैंने समझ लो अब मेरा अंतिम गंतव्य का अंतिम चरण शुरू हो ऐसे ही अब यह वहां पर पहुंच गया जो अब उस आत्मज्ञान को उस आनंद को जो उसने अब तक सश्रम सर्जित किया सश्रम क्यों क्योंकि वो आड़ों पाए में जी है। इसलिए उसने सश्रम अर्जित किया उसने कभी सांस रोकी कभी सांस निकाली कभी कुंभक किया कभी रेचन किया कभी पूरक किया कभी आसन लगा के बैठा फिर दीर्घिन आसों को उसने समेटा उसने कभी भीतरी आसन लगाया इन सब के बाद उसने जो आत्मज्ञान का अनुभव किया जो बोध प्राप्त किया वह अब इस स्थिति में आ गया है कि उस बोध से आपको भी सिक्त कर सके अब यहां पर अपना नाम से होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का जगह जगह पर इसके केंद्र हैं, हाँ। है ना इसकी जो जनक थी एक महिला मैडम लावर्ट्स की वो उसकी किताबें हैं अपने आश्रम में भी जिसके ऊपर ओशो ने भी प्रवचन दिए थे समाधि के सप्त द्वार दो तरह के लोग होते हैं छठे द्वार के बाद वापस लौट आते सातवें द्वार अभी नहीं खोलते और कुछ होते हैं सातवां द्वार खुलते से बाहर निकल जाते हैं छह द्वार हैं कभी पढ़ना उन किताबों को छह द्वार हैं उन किताब उन छह द्वारों को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से योगी आगे बढ़ता चला जाता है और सातवें द्वार पर जैसे ही पहुंचता है वो योगी लौटे आता है और उसी का नाम है गुरु क्योंकि वो बोलता है कि मैं आखिरी द्वार तो चाहे जब खोल लूंगा अब मेरे पास बचा बचाए कुछ नहीं रास्ता भी देख लिया वहां तक तो जाने का क्यों नहीं इस आनंद को और लोगों को बांटूं मैं क्यों नहीं हाथ पकड़ के दस बीस को और ले चलू मैं वहां पे कि चलो चलो मैं बताता हूं सातवां द्वार कहां रखा है उसी का नाम है गुरु वो क्या करता है कि उन सब लोगों को करुणावश इसकी कोई स्वार्थ नहीं है अब क्यों कि उसकी इच्छा शक्ति ही काम कर रही शिव की उस वक्त उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं मेरे बेटे को परमार्थ तक पहुंचा दूं नहीं जो उसका आध्यात्मिक शिष्य है वही उसका बेटा है वही उसका अपना है उसके लिए अपने खून के जाए पुत्र की कीमत नहीं उसके लिए उसकी कीमत है जो आध्यात्म के रास्ते पर चलने का उत्सुक है जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के बोलता है चलो मैं बताता हूं तुमको और यह रहा अभी मेरा भी काम बाकी है चलो तुम्हारा भी काम साथवी कर लेते मेरे को अभी आखिर दरवाजा है कि चाबी है मेरा हाथ में आखिरी दरवाजा खोलना है अपने को सातवां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 इसलिए वो कभी कभी निचले स्तर पे आता दिखता है तुमको तो लगता है गुरु ये क्या कर रहा है वो नीचे क्यों आता है वो क्योंकि मैं किचड़ में हूं तो वो भी तो किचड़ में आके मेरा हाथ पकड़ेगा मैं अगर गंदगी में खड़ा हूं तो वो सातवें द्वार पर खड़ा खड़ा मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता उसको वापस उतर के आ जाएगा बोला छह द्वार तो मैंने देख रखे और जब नीचे ऊपर बार बार जा सकता हूं तभी तो शिव तुर लेता है क्योंकि मैंने अगर एक बार गया और वापस आने के बाद फिर रास्ता बूल गया फिर शिव तर देते इसका हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि जो शिवावस्था तक जाए और वापस इस स्तर तक आ सके फिर से जाए और फिर से वापस आ सके वही सच में शिवावस्था है शिवावस्था वो नहीं है कि ऊपर चले गए तो नीचे आ ही नहीं सकते और नीचे आ गए तब जा वापस जाने का रास्ता भूल गए शिवावस्था वो है जो इस ट्रैफिक का मास्टर बन जाता है वह पहले द्वार से सातवे द्वार तक पहुंच गया सातव्य द्वार से फिर पहले द्वार पर आ गया जो पार निकल गया वह केवली उसको इस संसार से कोई करुणा नहीं है उसको अपने आप से करुणा है लेकिन वो तो निकल गया वो तो विलीन हो गया उस महासम तक उसने अपनी पहचान मिटा दी, उसको कुछ लेना देना नहीं उसको इतना शर्म करने की इच्छा नहीं है कि मैं वापस जाऊं और कुछ तो के लेकिन जिस प्रदेश में करुणा है, तो हम बोलते हैं करुणा सागर की जय हम अपने गुरुदेव की बोलते हैं ना कि करुणा सागर की जय क्यों बोलते हैं क्यों वो उस स्थिति से लौट जाए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 शायद की चढ़ से उथल पुथल कर रहे बड़ी मुश्किल से समझ पा रहे हैं कुछ बातों को उनको भी लेके चलो और इसलिए वो इस संसार के सर तक वापस उठा वही है गुरु और जैन लोग उसी को तीर्थंकर बोलते हैं तीर्थंकर उसको बोलते हैं जो सातवें द्वार से वापस लौटे आखिरी द्वार की चाबी खोलने के पहले बोले कि सब चले सब चल के खोलेंगे उस चाबी को आज मैं अकेला नहीं खोलता मजा नहीं आएगा सब लोग मिलकर खोलेंगे तो उस आनंद को जो साथ लेना चाहता है वही है दानम आत्मज्ञानम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 वो अज्ञात माता उसमें स्थित है उसमें स्थित तभी हो सकता है जब वो उसको अपने अधीन कर ले जब वो उसको अपने अधीन कर लेता है ज्ञान का हेतु हो जाता है हेतु यानी कारण यानी और लोगों सब को सबको संसार को ज्ञान देने का कारण हो जाता है तो जो शक्ति में स्थित है वो संसार को ज्ञान देने का कारण हो जाता है जिसने इस शक्ति पर काबू पा लिया इस अज्ञाता माता पर काबू, अवयप का है मतलब वही अज्ञाता माता है जिसने उस अज्ञाता माता पर कारण पा लिया वो ज्ञा है तुष्ट ज्ञान का ज्ञान मतलब ज्ञान ज्ञान मतलब अभिन्नता का ज्ञान चैतन्य का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान शिखर का ज्ञान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 मतलब वो एक प्रकाश का स्तंभ हो जाता है जिसके द्वारा जो अंधेरे में स्थित प्राणी अपने जीवन को रोशन कर लेते हैं इसी सूत्र का यही मतलब है यो अव्यप्रस्थ ज्ञा है तुष्छ वो ज्ञान का कारण हो जाता है जो अंधेरे में एक उजाला प्रकाश स्तंभ बन जाता है वो स्वशक्ति प्रचय अवस्य विश्व उसकी शक्ति जब प्रफुल्लित होती है उसी का नाम विश्व है तो विश्व को वह अपनी शक्ति के रूप में देखता है क्योंकि अब उसके लिए इस ब्रह्मांड में अपने स्वयं के विकास के अलावा और कुछ भी नहीं तो स्वच्छ शक्ति प्रचय अवश्य विश्व सारा विश्व उसकी अपनी शक्ति का प्रसार है उसकी शक्तियां बांधने की कोशिश करती हैं और उसी शक्ति को आप मुक्ति का कारण बना सकते हैं जो बांधने की कोशिश करती हैं वो घोरतरी शक्तियाँ हैं जो आपको संसार में डंडा मार मार के कहती हैं ये खा ले वो पी ले ये भोग ले ये दुकान बढ़ा ले ये धंधा बढ़ा ले और ऐसा ऐसा काम कर ले और वो घोरतरी शक्तियाँ हैं एक होती है घोर शक्ति जो आप आध्यात्म की राह पर चलने की कोशिश करते हो वो बीच में आड़ंगे लगाती वो आपकी मुक्ति का मार्ग रोक एक अघोर शक्ति जो आपको गोद में उठा के वहां ले जाती है कहां ले जाती है शिखर पे। चेतने में समझा देती है, वो भी शक्ति है उस शक्ति का घोर शक्ति से हटके अघोर शक्ति का सहारा लेना ही शांव हो पाए तो पाए। क्योंकि तो पाए शक्ति के आश्रय से आगे बढ़ता है और शक्ति संसार में एक ही है स्वातंत्र शक्ति वह जब घोरतर रूप में है तो संसार में धकेलेगी अघोर रूप में है तो संसार में आध्यात्म के रास्ता रोकेगी और जो अघोर रूप में है तो वही आपका हाथ पकड़ के संसार में मुक्ति दिलवा देगी संसार से मुक्ति दिलवा देगी और वही आपको शिखर तक ले जाएगी इसलिए स्वशक्ति प्रचय से अब यहां पर आपकी शक्ति किस स्थिति की होगी अघोर हो गई है इस योगी की शक्ति यहां पर अघोर हो गई है यह अब आपको विश्व के प्रसार को आपकी शक्ति का प्रसार दिखा देगी यह बहुत करवा देगी कि आपकी शक्ति और विश्व निर्माण की शक्ति में कोई भेद नहीं आप है आप शूत लोग हैं तो यह आज का अपना जो कार्यक्रम है आज अपने इतने सूत्रों को लगा और इन सूत्रों से द्वारा समझा कि कैसे हम पाए का साधक अपनी शक्ति को पहचान के उस शक्ति परवार होकर शिखर तक